महाभारत द्रोण द्रोणपर्व एक कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध तथा अस्वस्था के द्वारा राजा नीलका वध धृतराष्ट्रुवाच तेस्वने के भगने से पांडुपुत्रेण सज्जय चलिता दुताना चीन मनोजिव धित्राठ ने पूछा संजय पुत्र अर्जुन के द्वारा पराजित हो जब सारी सेनाएं भाग खड़ी हुई उस समय विचलित हो पलायन करते हुए तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हो रही थी अनेकाना प्रभग्नानाम अवस्थाता दुष्करम प्रतिसंधानम तममा चक्षु संजय भागती ही सेनाओं को जब अपने ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता हो उस समय उन सब को संगठित करके एक स्थान पर ले आना बड़ा कठिन काम होता है अतः संजय तुम मुझे वह सब समाचार ठीक ठीक बताओ संजय उवाच तथा पितव पुत्र प्रिय कामा विषाम पते यश प्रवीरा जोड़ तो मन्वयो संजय ने कहा प्रजानाथ यद्यपि सेनाओं में भगदड़ पड़ गई थी तथापि बहुत से विश्वविख्यात वीरों ने आपके पुत्र का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने यश की रक्षा करते हुए उस समय द्रोणाचार्य का साथ दिया समुद्यते सुचास्त्राप्ते च युधिष्ठिरे अकुर्व करमा भैरवे सत्यभित तो सात प्रभो व भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर समस्त योद्धा निर्भय से होकर आर्यजनोचित पुरुषार्थ प्रकट करने लगे जब सब ओर से हथियार उठे हुए थे और राजा युधिष्ठिर सामने आ पहुँचे थे उस दशा में भीमसेन सातकी अथवा वीर धृष्ट की असावधानी का लाभ उठाकर अमित तेजस्वी कौरव योद्धा पांडव सेना पर टूट पड़े द्रोणम द्रोण मित क्रूरा पंचालाह समचोदयन माँ द्रोण मित पुत्रा से कुर क्रूर स्वभाव वाले पांचाल सैनिक एक दूसरे को प्रेरित करने लगे अरे द्रोणाचार्य को पकड़ लो द्रोणाचार्य को बंदी बना लो और आपके पुत्र समस्त कौरवों को आदेश दे रहे थे कि देखना द्रोणाचार्य को शत्रु पकड़ न पावे द्रोणम द्रोण के माँ द्रोण मित चा परे कुरुणाम पांडवा नाम च्रोण द्युतमर्त एक ओर से आवाज आती थी द्रोण को पकड़ो द्रोण को पकड़ो दूसरी ओर से उत्तर मिलता द्रोणाचार्य को कोई नहीं पकड़ सकता इस प्रकार द्रोणाचार्य को दांव पर रखकर कौरव और पांडवों में युद्ध का जुआ आरंभ हो गया था यम यम प्रमुते द्रोण पांचाला नाम रथ ध्वज रथ व्रजम तत्र तत्रत पांचाल पांचालों के जिस जिस रथ समुदाय को द्रोणाचार्य मत डालने का प्रयत्न करते वह वह पांचाल राजकुमार धृष्ट उनका सामना करने के लिए आ जाता था तथा तो संग्रामे भैरवी सती वीरा सदन वीरान कुरुवंतो भैरवम रवम इस प्रकार भाग विपर्य द्वारा भयंकर संग्राम आरंभ होने पर धैर्व गर्जना करते हुए उभय पक्ष के वीरों ने विपक्षी भी वीरों पर आक्रमण किया अकम्पनी शत्रु महात्म उस समय पांडवों को शत्रु दल के लोग विचलित न कर सके वे अपने को दिए गए क्लेसों को याद करके आपके सैनिकों को कपा रहे थे त्य प्राणान्य वर्तन त्रोणम महा हवी पांडव नज्ञाशील सत्वगुण से प्रेरित और अमर्ष के अधीन हो रहे थे वे प्राणों की परवाह न करके उस महान समर में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए लौट रहे थे अयसाव संपात शिलानामी चाभवत दिव्यताम तुमे युद्धे प्राणरमित तेजस उस भयंकर युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर खेलने वाले अमित तेजस्वी वीरों का संघर्ष लोहो तथा पत्थरों के परस्पर टकराने के समान भयंकर शब्द करता था न तो इस स्मरत संग्रामम अभिवृद्धा तथा विदम दृष्टपूर्वम महाराज श्रुतपूर्वम पिवाम महाराज बड़े बूढ़े लोग भी पहले के देखे अथवा सुने हुए किसी भी वैसे संग्राम का स्मरण नहीं करते हैं प्राकंपते वह पृथ्वी तस्वसाधरे निवर्तता पलौघे न महता भार घूर्णस्वन अजातशत्रु तिवेश सुभरव वहाँ सब और चक्कर काटते हुए सैन्य समूह का अत्यंत भयंकर कोलाहल आकाश को स्तब्धता करके अजात शत्रु की सेना में व्याप्त हो गया समसाद्य पाण्डूनाने सहस्रशह द्रोड़े नरता संगे प्रभ्ना शे शरिय रणभूमि विचरते हुए द्रोणाचार्य पांडव सेना में प्रवेश करके अपने तीख बाणों द्वारा सहस्रो सैनिकों के पांव उखाड़ दिए प्रमथ्य माने सो दुणेणादुत कर्मणाम पर्यवर दासाद्य द्रोणम सेनापति स्वयं अद्भुत पराक्रम करने वाले द्रोणाचार्य के द्वारा जब उन सेनाओं का मंथन होने लगा उस समय स्वयं सेनापति दुम्न ने द्रोण के पास पहुंचकर उन्हें रोका तद्भुतम अभुत युद्धम द्रोण पांचाल्यो तथा नई तस् उपमा का चिद निश्चिता द्रोणाचार्य और धृष्ट में अद्भुत युद्ध होने लगा जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी यह मेरा निश्चित मत है तथो नीलो ना कक्ष तदनंतर अग्नि के समान कांतिमान बाण रूपी चिनगारियों तथा धनुष रूपी लपटों का विस्तार करते हुए कौरव सेना को दग्ध करने लगे मानो आग घास फूस के ढेर को जला रही हो तम् तम् पुत्र प्रतापवान राजा नील को कौरवसेना का दहन करते देख प्रतापी द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ने जो पहले स्वयं ही वार्तालाप आरंभ करने वाला था मुस्कुराते हुए मधुर वचनों में कहा दग्धय स्वयोधय सरार्चाम मै यही के दही युद्ध स्वक्रुद्ध प्रहर चा सुमाम नील तुमको बाणों की ज्वाला से इन बहुत से योद्धाओं को दग्ध करने से क्या लाभ तुम अकेले मुझसे ही युद्ध करो और कुपित होकर मेरे ऊपर शीघ्र प्रहार करो। निकराकारम नील का मुख विकसित कमल के समान कांतिमान था उन्होंने पद्म समूह किसी आकृति तथा कमल दल के सद नेत्रों वाले अश्वस्थामा को अपने बाणों से बिंद डाला तेनाप्य सहसा द्रोणिर धनुर्धज चत्रम चिशत स न उनके द्वारा घायल होकर अश्वस्था ने सहसा तीन तीखे भल्लो द्वारा अपने शत्रु नील के धनुध्वज तथा छत्र को काट डाला सुरुत स्य तस् नीलशरमी द्रोणाजन सिर का जात धर तुम क्षतपद त्रिवत तब नीलढाल और सुंदर तलवार हाथ में धी उस रथ से कूद पड़े जैसे पक्षी किसी मनचाही वस्तु को लेने के लिए झपट्टा मारता है उसी प्रकार नील ने भी अस्वस्थामा के धर से उसका सिर उतार लेने का विचार किया तत्ता सिर का शकुंड भल्ले नापा हर द्रोड़ी स्मान नरेश उस समय ने हुए से भल्ल मार कर उसके द्वारा नील के ऊंचे कंधों सुंदर नासिकाओं तथा कुंडलों सहित मस्तक को धड़ से काट गिराया संपूर्ण चंद्राभमुख पद्म पत्र निर्भेक्षण प्राण सूर उत्पल पत्रा वो निह तो ने पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख और कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा नील बड़े ऊँचे कद के थे उनके अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम थी वे अस्वस्थ थामा द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा प्रविवृत सेना पांडवे भृत आचार्य पुत्रेण नीले ज्वलित तेज आचार्य पुत्र के द्वारा प्रज्वलित तेज वाले राजा नील के मारे जाने पर पांडव सेना अत्यंत व्याकुल और व्यथित हो उठी अचिंत सर्वे नाम महारथा कथम दोस्त्राया शत्रुघ इति मारिच आज उस समय तो समस्त पांडव महारथी यह सोचने लगे कि इन्द्र कुमार अर्जुन शत्रुओं के हाथ से हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं दक्षिण न तुसे ना कुरते कद नम बली सप्तका नारायण बल स वे बलवान अर्जुन तो इस सेना के दक्षिण भाग में बचे खुचे सन और नारायणी सेना के सैनिकों का संहार कर रहे हैं इत श्री महाभारत द्रोण पर्वड़ी सन सप्तक नीलवध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में नीलवध विषयक इकतीसवां अध्याय पूरा हुआ